नित्य आत्मो दृष्टि बाह्य अनित्य दृष्टि ग्राहिका नित्य आत्मा की जो दृष्टि है नित्य आत्मनो दृष्टि आत्मा का पूर्व पक्ष ने हाँ मान दे हम तो कोई दिक्कत नहीं इन आत्मा की जो नित्य दृष्टि है वह बाह्य अनित्य दृष्टि का ग्राहिका है क्यों तो जो साक्ष्य हो नित्य अनित्यों का साक्ष्य हो कोई पक्षी पर क्या है मन में वो बता रहे हैं आत्म दृष्टि नित्य कथम दुनिया में सारे के सारे अनित दृष्टि को ही जानते कोई नित्य दृष्टि को तो जानता ही नहीं है सर्व ग्राहिकाया दृष्टो भाषते है बाह्य जो अन्य दृष्टि है आदि वो सारे के सारे वास्तव में ग्राहिका बूता नित्य दृष्टि जो आत्मस्वरूप में भाषित होता है पिंडगत धर्माणां वर्तुलाय भान ग्राहकाग्न आदोदर्शना ग्राही गुता लकड़ी है पिंड है उसके जैसा आकार होगा वैसे ही आकार हो जाता है ग्राहक अग्नि का भी जैसे बिजली किस आकार का है बिजली किस आकार का है कोई आकार है। जैसा आपने बल्ब फिट कर दो तोता बना के डाल दिया है ना बल्ब का तोता तो इसी के लाइट आजकल बनते अनेक फलों का सब छलौनों का सब बना दिए फूल माला लाइट लगा देते लगदा सब लगा हुआ का पड़ा है वहाँ बिजली का आकार गया है जैसा जैसा पिंड है गोलक वैसे वैसे लट्टू की आकार के अनुरूप बिजली की आकार हो जाता है रंग वगैरह सब कुछ उसी प्रकार यहाँ पर भी आत्मा की नित्या दृष्टि जो है जैसा जैसा ग्राही का आकार होता है वो तथ्य आकार को प्राप्त होते रहता है भांग साथ हो लोकस्य तथा उसे लोग का जो लेकिन फिर भी जो कहेंगे भाई वास्तविक को रूपरेखा कोई ग्रहण कर रहा है बिजली में तो भ्रांति है ना व्यक्ति का भ्रांति है जो सोचता है बिजली का ये असली आकार है, आकार का होता है सेवा ट्यूब आकार गोल, -गोल बल्ब आकार सोचता हो तो अपना ज्ञान की वजह से भ्रांति वजह से सोचता है इन वास्तव में वह तो उपाधि आकार को लेकर दिखाई दे रही है वास्तव में बिजली का कोई आकार नहीं होता उसी प्रकार आत्मा में भी है तो जो अज्ञानी समझ रहा है वो इसलिए भ्रांति है और जो समझता है वो उसका अधिष्ठान होता है साक्ष्य ग्रहण करता है वो ऐसा निश्चय करता है इस बात को समझाने के लिए बात बोल रहे यहाँ सारी बात है बाह्य दृष्टिश्च उपचंद आदि अनित धर्मत्वात्थ बाह्य दृष्टिश्च जब बाह्य दृष्टि कैसी है उपजन और अपाय आदि अनेक अनित्य धर्मों वाला है और उसी के अनुसार तद् है तद ग्रहण करने वाली जो आत्मदृष्टि है वह भी उसी प्रकार अनित्य धर्मों वाली जैसे दिखाई देती है अनिति निमित्त लोकस्युक्तम और इसलिए इस प्रकार से दुनिया को जो भान हो रहा है वह भ्रांति निमित्त की है ऐसा कहने में ही भ्रमण आदि धर्म वाला अलातादि वस्तु विषय दृष्टि जो आप जो देख रहे हैं वह पूरा भ्रम के जैसा आपने स्वीकार किया है भ्रम करके उसी प्रकार चक्र अग्नि का चक्र जिसे दिख रहा है वहाँ चक्र है क्या वहाँ नहीं है एक तार गोल घुमा उसके किनारे में कपड़ा बांध के आग लगा दिया हाँ उसको लेकिन ऐसा घुमा देते तेजी से तो लगता है आग का गोला घूम रहा है या आग का ही चक्र ही ऐसा लगता है अग्नि चक्र है नहीं एक किनारे में पड़ा है क्यों तो अविवेकी के लिए क्या दिख रहा है अग्निचक्र दिख रहा है जैसा आप उसे भ्रांति मानते हो उसी प्रकार यहां भी समझना आत्मा में जो अनित्य अनित दृष्टि आदि जो दिख रही है वह भ्रांति है क्योंकि तो आत्मा का साक्ष्य होता स्वरूप चेतन है वह नित्य है तथा जो स्मृति स्मृति कहती है ध्याती व लेलायती वी ध्यान करने के समान लगता है लीला कर मुँह मुखने फिरने के समान लगता है तस्मा आतदृष्ट नोगपद अयोग पद वा अस्त आदि नीति योगपद्धता अयोग्यप्दापूर्व ज्ञात्पत्ति की, की शादा ही नहीं हो सकता है अनेक निरूप्योगपूप्वादपदय नीर्थ एक, एक दोनों ही बात हो नहीं किसरे प्रश्न नहीं उठता तो पद अनिज्ञान पैदा होते हैं या आयोग पद उत्पन्न होते हैं ऐसे विचार ही नहीं हो सकता हो रहा है आत्म दृष्टि नित्य है ठीक तो है।, तो है।, है चलो अज्ञानी मूर्ख लोग मूढ़ लोग हैं आम जनता उनको तो भान नहीं हो रही सत्य का नित्य का भान नहीं होता नित्य तो सब देखते हैं किन्तु बड़े बड़े विद्वान लोग नया एक निमासा योग जैन बौद्ध बड़े बड़े दार्शनिक लोग खोपड़ीदार लोग है ना साधन तो है लोग फिर वे लोग क्यों बोलते हैं आता में सब कुछ हो नहीं सकता सौ क्षणिक है ज्ञान केवल तीन क्षण रहता है तीन क्षण रहता है ऐसा नीति क्यों मान रहे हैं आत्म परीक्षा कुशला नाम सर्वस लोगों से भ्रम सो परीक्षा में कुशल परीक्षा करने में चीजों को सोचने समझने में अत्यंत कुशल जो लोग हैं, वे लोग क्यों ऐसे भ्रमित हो रहे हैं कारण क्या है वो बताइए तो सिद्धांतिकारे कटो परिषद में बता चुके नरे ना वरेण प्रोक्त ये सुज्ञे यो बहुदा चिंत्यमान है स्पष्ट आपकी बुद्धि जितनी भी तेज होगी जितनी सब उपलब्ध होगी तो भी आप इस भ्रम को ग्रहण नहीं कर सकते आप आपकी आप आपकी तेज बुद्धि आपको उल्टा उलझन में फंसाने वाली होती कु में ले जाएगी वो ये तो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि हो और भी कैसी हो श्रद्धा से युक्त हो बिना श्रद्धा बुद्धि चाहे जितनी भी तेज होगी वह उल्टा उल्टा पकड़ेगा उल्टा उल्टा ही समझेगा उल्टा उल्टा ही करेगा और फिर भी अपने आप बेव को बेवकूफ बने ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी बो ये होता है संसार हम बड़े बड़े हैं वेदांत आचार लिखा रखे हैं पी कर रहे डॉक्टर हो गए हैं डॉक्टर महाराज डॉक्टर महाराज लिखते हैं लेकिन कुछ जो चित्र उपाधि के पीछे भाग रहा है तो समझ लेना वो उतना ही महामूर्ख है क्या वेदांत वेदांत वेदांत होता है नहीं समझा तो वो किसी उपाय जा ही नहीं सकता भागने का मतलब बढ़िया बंधन में फंसना चाह रहे हैं बढ़िया बंधन और बढ़िया अज्ञानी होना चाहिए अज्ञानी होना वो व्यक्ति उपाधियों के पीछे एक तो सारा संसार मिथ्या करे और फिर रूपाधि के पीछे क्यों भाग रहा है? और उपाधि को इतनी महत्व दे रहे हैं होने लगता है कि अरे उपाधि के नाम तो कुछ भी नहीं हम दे वो डॉक्टर है।, है वो महात्मा देखो ये हम तो कुछ नहीं ऐसा सोचता है अरे मूर्खा तू तो ब्रह्म तो है तू तो, तो पूर्ण है वो कुछ नहीं है जो पीछे कुछ भाग रहे जो अपने आप को कुछ समझ रहे हैं वो वास्तविक कुछ नहीं है और जो तू तो कुछ नहीं समझ अपना तो पूर्ण ब्रह्म कहते उपाधियों को लेकर अपने आप को क्षुद्रता लाते ये सब अविवेक के कारण से होता है वास्तव विवेक वैराग्य से संपन्न है और किसी उपाधि के पीछे भागता नहीं इसलिए कहते है कि देखो वास्तव में सब क्या हैं? ये तर्क युक्त मती वाले हैं और इनको इसलिए ब्रह्म का अनुभूति कभी नहीं हो सकती सौ विद्या ज्ञातमशकित्वा अपनी बुद्धि से कोई जान नहीं सकता बिना गुरु की कृपा शास्त्र अनुष्ठ संधान के बिना प्राप्ति नहीं हो सकती है ग्रहण नहीं कर सकता वेदांत संप्रदाय परंपरा यही ज्ञातवित संप्रदाय की परंपरा से ही जो व्यक्ति इसको जानना चाहेगा वही इसको जान सकता है दूसरा नहीं जान सकता पर यह न्यायिक आदि वास्तविक सनातन धर्म की परंपरा में नहीं है सनातन संप्रदाय की परंपरा में नहीं है इसलिए इन लोगों को ज्ञान नहीं हो पाता है बाह्य अनितोक आगम संप्रदाय भ्रांति ये बाह्य अनित्य दृष्टि जो है वो उपाधि वशात है वह उपाय वस्तु कोई सत्य मान लेता है लोकस्य तार्किकाणा चारी दुनिया और तार के काल बड़े बड़े विद्यमान उसी को सत्य मान बैठे हैं कारण क्या है आगम संप्रदाय वर्जित आगम संप्रदाय से वो रहित अनित्य अनित्रांति ऐसे रंगल के अंदर आत्मा की दृष्टि अनित्य होती है ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो गई है केवल ज्ञान भेद की कल्पना ही नहीं करते है वो आत्मभेद की भी कल्पना कर बैठे वो लोग परमात्म भेद जीवेश्वर परेदकलना और ईश्वर परमात्मा परस्पर भेद है। ऐसा है जो मान रही है भी भ्रांति निमित्त कही है आता है को कोई कहता है तथा नास्ती मनसोर्भेदा ये तयया दृष्टि निर्विशेषाया कि वांग मनसोर भेदा यावंतो जितनी वाणी भेद और मन का भेद वाणी भेद क्या है नाम दाते दाते है गपड़ा घड़ा कलम है पुस्तक है ये है वो है सब नाम जितने भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं सब वांग भेद जो भी बोल रहे हैं वह सब वाणी भेद हो गया भेद कर देते हैं जो भी वाणी से निकल रही है वो सब क्या है शब्द जा रही है शब्द इसको वांग भेद कहते हैं और मान में मनोभेद क्या है उस प्रत्येक शब्द का एक कुछ ना दिमाग बैठा हुआ है दिमाग में आकार बैठा अब वो जो रूप विशेष उसको कहते हैं मनोभेद रूप भेद और नाम भेद रूप भेद मानस भेद हो गया और नाम भेद वांग भेद कर दिया गया वही कर वाणी मन को भेदा कह रहा वो अस्तिकासिक रीत्या ये सारे के सारे ये कम भवंती जहा पर जाकर एक भूत हो जाते हैं सारे के सारे जैसे गंगा है यमुना है सरस्वती है कावेरी है सिंधु है अनेक नाम बोल रहे हो और उनको अनेक रूप भी मानते हो मुख्य जगह से आ रहे हैं हरिद्वार वगैरह होते गंगा जी जा रही यमुना उधर से जा रही है सिंधु वहां से कावेरी वहां से रूप मान रख के हो उसकी अपनी अपनी उद्गम स्थान इन सब जहाँ एक ही भूत हो जाते कहा समुद्र में वहा क्या है एक आकार है वहां ना उसका स्वरूप में भेजे न आकार में भेजे न रूप में भेजे न स्वाद में भेजे न कोई एक ही नमकीन स्वाद है बस नमकीन संग नमकीन हो जाते हैं समुद्र पहुंचने के बाद कोई मीठा नहीं रह जाता ऐसा के कोई ऐसे कथाकार जो भी वेदांति हो सब मां कठोर हो जाते राक्षस हो जाते दया रही तो जाते हैं सब जगत मिथ्या मिथ्याल कोई प्रक नहीं पड़ता दे कृष्ण को सबको मरवा दिया कितना कठोर था आप दादी गुरु सबको मरवा दिया ऐसे लोग कहते हैं कि कथाकार मिथ्याल पढ़ना मर ये सबको खत्म करना कोई दिक्कत नहीं सब मिथ्या तो, तो, थोड़ी मारा। तो आपके आत्मा तो थोड़ी जेल जाती है आपको तो आपको सर्वात्मक है जेल जाकर ना आएगा चलो अंदर भंग करो शरीर को अंदर भंग कर दिया बात बन गई ना जैसे तर्क करेगा तो जवाब भी तो वैसे ही मिलेगा ये एक तरह नित्य दृष्टि निर्वशेषा निर्विशेष नि दृष्टि होती है कि करे अनेकश्रुतिया आत्म वह ज्योतिषास्ते अयम आत्मा ब्रह्म सर्वा प्रज्ञन एवनेश्रुतिया आत्मन्यदृष्टिप्वाद एव आत्मृत सर्वा प्रजा यके अंदर हो कल कल्पना, सारी जितनी भी, वो भी नहीं होती है वो से ऐसे में भी कहा हुआ है तदिते के भाव ते कुछ भी नहीं है किसी निर्विशेषत्थ तदरूपाया निर्विशेष रूप है दृष्ट है निर्विशेषत्थ तो श्याम अस्थित आदि सर्वा कल्पना उस अस्तित्व जो सभी कल्पनाएं हैं भ्रांति निमित्त के होते हैं अतएव नित्या निर्विशेषाया दृष्टि इत्यादि कल्पना कल्पना वर्व मिथ्या ऐसा नहीं कर ले अस्तित्व कल्पना आस्तिको में नास्ति की कल्पना शून्य वाली लोग करते हैं अस्थि नास्तिक उभयाकार कल्पना जैनी लोग करते हैं और अन्य लोग जैसा जैसा सावे अनेक प्रकार कल्पना कर बैठे हैं सारी कल्पना जितने भी दर्शनकार लोग कर रहे हैं तो सारा, सारा की है और कुछ नहीं है ये पूर्व साथ कर लेना अब इनका करके बता रहे देखो जाना क्रियावद क्रियम फलवीजम निर्वीजम सुखम सुखम मध्यम मध्यम शून्यम अशून्यम परोह इतिवा परोहमन वर्वा प्रत्यय गोचरे स्वरूप सोपान पद्यम आरोप उसी प्रकार आदमी है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति शर्म के समान चमड़े को जैसे लपेट लिया जाता है वैसे कोई आदमी हिम्मत करेगा हम आकाश को भी लपेट करके जीप बंद कर लेंगे ऐसे मूढ़ लोग हिम्मत कर रहे हैं इतने हिम्मत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आत्मा में भेद है आत्मा में वो है कौन है अमुख है कोई कुछ कोई कुछ कोई, -कोई, -कोई, -कोई सीधा ऐसे सब जो साहसी लोग हैं, मान चरम के समान आकाश को भी लपेट के जी में भर देने वाले लोग हैं और मानव स्वर्ग के लिए सीढ़ी लगा कर चढ़कर ऐसे स्वर्ग पहुंचने की हिम्मत रखने वाले महान लोग हैं ये जिस प्रकार से आत्मा में अनेक विविध प्रकार की कल्पना कर बैठे हैं दिया। हो। मानो चढ़ रहे आकाश पर भी सीढ़ियों के समान मान करके आकाश में चढ़कर एकदम स्वर्ग लोग पहुंच जाए ऐसे मानते हैं अपने आप को इतने सूरवीर लोग हैं, मां मूड होते हुए अपने आप को मानते इस प्रकार से है ये लोग नीचे टिका करे को समझा रहे जाना अन्य जाना थी काला क्षेत्र ज्ञान कल्पना वैशेषिकादी नाम वो है भी और नहीं भी कि शिष्युप्ति में जानता है और नहीं जानता है शिष्युपति में और जागृत और स्वर में जानता है इस प्रकार से वह जानने वाला भी और न जानने वाले जाना न जानाती दोनों भी आ जा रहा है वैशेषिकों का मत है और अस्थिस्ते बता चुके हैं कौन कहता है लोग नास्क कहता है शून्यवादी लोग और अस्थि दोनों दिगंबर लोग कहते हैं और एक है और नाना भी है हा? एक मानते भी है और नाना भी मानते हैं एक हमने पर दो भाग कर दिया आत्मा का और एक कौन है वो ईश्वर है वो एक ही होता है और जीव नाना होते हैं ऐसे शांत योग नहीं सब एक ही जैसे लोग है हा? सब ज्ञान अधिकरण महात्मा ज्ञान का है और वो आत्मा जो है दो भाई दो भाई एक ईश्वर है और एक जीव है और जीव नाना होते हैं इस तरह से एकम नाना आप तो भेद कल्पना कर लिया और गुणवत् गुणवान कब जब मन संयोग हो जाए तो गुण वाला है वो जब मन क्यों नहीं है और गुण रूपा जड़ात आत्म है इस तरह से लोग तार्किक लोग मानते हैं वैशिष्य विशेष रूपते हैं शिशु न जाना थी, और टाइम में जानता है का के मत जाना थी। तो वाला वो आत्मा परकोम प्रति गच्छती इसलिए क्रियावान है वो आत्मा जाने आने वाला वस्तु है इसलिए क्रियावान है वो ऐसा कुछ लोगों का कहना है किसान केश, चित्त क्रियावत्व कल्पना यही अस्तित्व शरण ग्रणादी अन्य रूपये आत्मा यह रहते हुए ही एक शेर से दूसरे शरीर में चला जाता है वो ऐसे कुछ अन्य लोग का मानना है क्षणिक विज्ञान वादेगा अफलम परलोक परलोक स्थायी नो अभा परलोक कोई स्थाई वस्तु है ही नहीं ऐसे चारवाक लोग जो मानते हैं शरीरत्ववादी उनके लिए तो आना जाना ही नहीं वाला है फल वाला भी है किन के दृष्टिकोण में हैं लोग। है जो मानते स्वर्ग जाता है आत्मा तो उनके दृष्टिकोण करने वाला है और चारवादी दृष्टिकोण में फलभोग नहीं करता है इसलिए आत्मा अफल वाला है क्षणिक विज्ञान वाले वर्लोक स्थायी अभाव अन्य फलवद भी है देहात्म क्षणिकवादी पक्ष है, होता देहात्ता क्षणिकवादी पक्षनाश्रभा परलोक निर्बीज नित्यात्म इसी प्रकार चारवा क्षणिकवादियों तो के दृष्टिकोण में कर्म और वासना आदि कोई चीज होता का आश्रय आत्मा नहीं है अतएव आत्मा कैसा है निर्बीज रूपा है वैसे तो कोई वासन के बीच नहीं रहता और दूसरो का बीज रहता जात तक है इसलिए आपका कोई आत्मा है, कोई आत्मा है, है। विज्ञानवाद में संसारिनो विज्ञानवादी लोग अनेक प्रकार का दुख से युक्त होता है विनाश युक्त भी है यह चित्तो इसे धारा अतिव संसारी जितने जीवात्माएं हैं वो सब हे ही है त्याज्य ऐसे स्वीकार करने से वो दुख रूप मानते और दूसरे लोग का विपरीत है अन्य लोगों का सुख रूप आत्मा है सुखरूप आत्म के लिए वेदांति मानता मध्यम चरीर मध्यम ही रहता है शरीर परिमाण वाला ऐसे है लोग मानते अन्य व्यापक है वो आत्मा अनुरूप है अंदर बार घूमने दौड़ने फिरने वाला है वो ऐसा या तो अणु मानते हैं या तो व्यापक मानते दूसरे लोग इसलिए अमद्य भी, भी है वो परोहमति मत मरो अयम अहम ततो तथो मेरे से महान है दूसरा परमेश्वर है और मैं उससे भिन्न दूसरा छोटा सा अज्ञान अल्पज्ञा अल्प शक्तिमान इत्यादि ऐसे भेद मानते हैं कौन लोग प्रत्यक पराग भेदादिकल्पना अस्तित्व परम अन्य कल्पना वाक् प्रत्य गोचर है यह भी कल्पना भक्ति मार्ग वगैरह जितने भी है वो सब ऐसे ही मानते सर्व ये सारी चीजें सर्व वाक् प्रत्य गोचरे ये सारी कल्पना कहा हम कर रहे हैं कहा हो रहा है सब तो वाणी का विषय है ज्ञान का अविषय है मन का अविषय है सकल इंद्र आपका जो स्वरूप है, उसमें है, यो जो व्यक्ति ऐसा स्वरूप में किस प्रकार का विकल्प करना चाह रहा है स वह नूनम निश्चितमेव खम अपनी पिक्चर आकाश को भी चरण के समान लपेटना चाह रहा है अथ अच्छा आकाश को सीढ़ी के समान मान करके पैरों से चढ़ता हुआ सरकारी पहुंचने की हिम्मत रखने वाला मानना पड़ेगा जले खेचे नाम वह और ऐसे हिम्मत वाले मानने पड़ेंगे जो जल में मछली का पगचिन को ढूंढ और आकाश में पक्षियों का पक्ष को देखने की चाहने वाले है वो लोग वास्तव में शास्त्र क्या कहता है यह सब संभव नहीं ने नेती, नेती। इतोवाच निवर्त इत्यादि इत्यादि मंत्र वांग आत्म न सणे तथा गोचरे है आत्मा वांग मन का है आत्मा यह बात करा है, है? ये नहीं है ये नहीं, नहीं है कि जो भी वांग मन का विषय है उनसे सबको निषेध कर दिया नीति नेति का तो वाचो निवर्तन दिता है जिससे यह वाणी का विषय नहीं है जो वस्तु तो जिससे वाणी भी निवृत्त हो जाती है मन भी निवृत्त हो जाता है वह तो दिया। अधा साक्षात को वेदा यमराजी कहते मेरे और कौन से साक्षात न जान सकता है यदि मनो अघोषर तो बता दिया वहीं आगे लेकर हर कहान इसके बारे में कुछ बोल भी सकेगा वाग्यो शर्त को भी निषेध कर दिया इतने अनेक छोटे प्रमाण मिलते हैं तो पूर्व पक्षी कहते हैं महाराज जी वाणी का विषय नहीं मन का विषय आप बोल कैसे रहे हो आत्मा के बारे में ये वो प्रषाद शब्द बोल रहे हैं खूब बोल रहे शब्द को बड़े बड़े वेदांत खूब भाषण वादी कर रहे वेदांत को आत्मा के बारे में खूब बोल रहे खूब पुस्तकें लिख दी गई है वाग कहते वाणी का विषय नहीं शब्द का मामला है मन का विषय है फिर विधि भी कैसा हो गया सम आत्मा खेन प्रकार समात्माद्याम कहते तो फिर उसे वह आत्मा है इस प्रकार कैसे जाना जाता है वह हम मेरा आत्मा है उसे तुम जानो सम आत्मा वही मेरी आत्मा है तम विद्या विद्यात विद्यात विधि है न तो कैसे विधान हो रहा है केन प्रकार है ना? तम हम किस प्रकार से मैं उस आत्मा को वह मेरी आत्मा करके मैं जान पाऊंगा तक जात्र आख्याय काम आचीलिए अच्छा का दिया जाए हा? तुम ही ब्रह्म है तो समझा कहीं कोई मानेगा नहीं नहीं श्रुति हमेशा नीति नीति की सहारा लेती है जिस जिसको तुम या है कर ग्रहण करते हो वह तुम नहीं हो अतत्व के व्यावृत्ति के तत्व को बोध कराया जाता है अतत्व अतत्वृत्या कहां गाय शिव ने अत व्यावृतिया अतत्व बने गया तद नहीं है तद नहीं का मतलब जो ब्रह्म नहीं जो ब्रह्म नहीं है कौन है वो सारा जगत ये अतथ जगत ही अतत्त है उस जगत रूपी रूपत को भी आप जैसे किसी को हमें कपड़ा बताना है आपने कह दिया है सारा चित्र कपड़े पर है अगर महाराज कपड़ा गाए मुझे तो चित्र चित्र दिखता है रंगी रंग दिख रहेगा तब कहना पड़ेगा ना समझाओगे कपड़े पर सारा चित्र है हमारे तो घाय तो क्या करना पड़ेगा आपको कहना पड़ेगा ये चित्र है ये चित्र कपड़ा नहीं है ये चित्र भी कपड़ा नहीं है ये चित्र भी कपड़ा नहीं है कहना पड़ेगा तो क्या कहेगा नहीं महाराज इस कैसे होगा ये कपड़ा नहीं है तो चित्र कैसे टिकेगा तब ये कहो ना तब ये कहना होगा ना हो ये चित्र वास्तव में, में है नहीं कपड़ा ही वास्तव में है इसको चित्र कह रहे हो वह चित्र नहीं है कपड़ा ही है वहाँ ये बोध कराना है कैसे बोध कराओगे सब चित्र का निषेध कर दो यह चित्र कपड़ा नहीं है यह चित्र से चीज कपड़ा है जिसका अधिष्ठान है हर एक को निषेध करते जाओ घट ब्रह्म नहीं है शरीर ब्रह्म नहीं है इंद्रिया ब्रह्म नहीं है मन ब्रह्म नहीं है हर चित्र निषेध करते तो जाओ यह का अवधि निषेध करता आप ही ब्रह्म निषेध करोगे आपके लिए था सुनाते हैं देखो भाई ऐसे तेरे अक्ल तो खोलने वाला है नहीं है, तो मानेगा है नहीं जड़ बुद्धि वाला है कैसे मानेगा कश्चित कश्चित उपराज सती मनुष्य थी कोई बड़ा भोला भाला सीधा सीधा मूढ़ आदमी था वो सीधा साधा आदमी भोला महामूर्ख मूर्ख कुछ अक्कल अक्ल है ही नहीं वो ऐसे आदमी था और कभी कोई गलती कर दिया उसने जब गलती कर दिया तो उसके जो बुजुर्ग थे माँ बाप या बड़े लोग नाराज हो गए कार है दे तो मनुष्य नहीं तो गधा है ऐसे बोल दिया अब वो सोचने लगा मैं मनुष्य नहीं हूँ पिताजी बोल रहे हैं माँ बोल रही है इसका मतलब मैं मनुष्य नहीं हूँ हो सकता है मैं मैं गधा ही क्या पता सोचन मनुष्य की सामुग्ध वो अत्यंत मुग्ध होने के कारण से अपने वास्तव में मैं मनुष्य हूं या नहीं हूं निश्चय कर लेने के लिए किसी दूसरे गाय बाहस गया और पूछा भाई बताओ हमें समझाओ मेरे बड़े लोग सभी ने डांट कर मुझे कह दिया तो मनुष्य नहीं है तो गधा है अब आप मुझे बताइए क्या मैं मनुष्य नहीं हूं क्या मैं गधा हूं मैं क्या हूं सच सच बताओ तो कहते जिसे तो मनुष्य तो मान लेता क्या वो नहीं मानता रहने में मनुष्य वास्तव में आप कहने का सीधे सीधे कह जा रहे हैं मैं आप मेरे बड़े लोगों से कहे उन्होंने क्यों कहा मेरे पर तो मनुष्य नहीं है? हो भी सकता है ना आप सीधे कहो दो तो मनुष्य तो मारेगा नहीं दसवा तुम्हें सीधे तुम्हें दसवा है तो मारेगा नहीं वो। उसको पहले कहना पड़ता है भाई दसवा मरा नहीं है हा? अच्छा थोड़ा उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा ना घबराहट जो हुई थी रो रहे थे परेशान थे हा? अच्छा अच्छा मरा नहीं है जिंदा बिल्कुल जिंदा है यही है यही अच्छा? है कहा है पर दिखाओ वो कहे कर पहले खुद दसवां है अब अभी पूछ रहे इस तरह से क्या करें उसको मैं देखो धैर्य रखो शांत हो जाओ पहले सबको खड़ा करो तुमसे अलग जितने भी है सबको लाइन से खड़ा कर दिया गिनो इनको नो वो नो ही है दसवां कहाँ है अरे जो गिनने गिनने वाला तुम कौन हो भाई ये क्या है पता उसी के घुमा करके बताओ ये क्या है ये भी तो कोई चीज है जो गिन रहा सबको हाँ अरे हाँ मैं तो गिन गिन तो रहा हूं मैं, मैं तो गिनने वाला तो गिनना गिनने वाले को मैं गिना ही नहीं तो गिनने वाला मैं हाँ, ही फिर दस रहा हूँ गने हाँ तू ही पड़ता है तू ही दसवा पहले बोलोगे तो नहीं होगा तो सर इन्होंने क्या किया आता ये क्या चीज है तो तो ये मनुष्य नहीं ना? है ना नहीं नहीं मनुष्य नहीं ये तो तुम हो गया नहीं मैं भी नहीं हुआ तो पेड़ है ये ये पेड़ है न तो ये मनुष्य है न तो अलमारी हूं मैं नहीं हूँ ये और मनुष्य भी नहीं है अच्छा ये बता ये क्या है? तो तो है ये तो अलमेरा अलमारी है ये अलमारी है तो तू नहीं है ना नहीं मैं नहीं हूँ ये तो मेरा अलमारी है नहीं मैं थोड़ी हूँ तो ये मेरे से फिर में मेरा अलमारी है अच्छा तुम्हारी अलमारी है तो फिर ये तू नहीं है ना पक्का है और ये मनुष्य भी नहीं है कर दे कर दे कर फिर जितने हैं लेकिन बताओ ये क्या है देख लेना ये फिर तुम तो हूँ मेरे घर थोड़ी है तो मनुष्य तो मनुष्य नहीं नहीं हुआ? हाँ मैं होएगा पहले सब अत्य को निषेध करना पड़ेगा भी, भी फिर को भी निषेध करा दो फिर स्व मनुष्य निर्णय हो रहे हा सभी तुम भगवान कोहि पूछाओ जा करके भगवान कृपालू कर आप बताइए कौन हो ही गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली क्या लोग कोई कोई कोई कुछ कह है। जाता, बड़ा उसकी को जान क्रमेण नहीं।, नहीं लिया मैं सीधे नहीं कहूंगा इसको क्रम से बोध करूंगा धीरे धीरे समझा दूंगा स्थावराज पेड़ आदियों में आत्मभाव को हटा करके न तुम तो अमनुष्य इतुक् इसका मर्तबे वा ये सब तुम नहीं हो इस अमनुष्य तुम नहीं हो ना यह सब अमनुष्य क्या है सब हाथी घोड़ा वगैरह अमनुष्य अमनुष्य तुम नहीं हो न तुम अमनुष्य इतुक्त पर ऐसा कब चुप बैठ गया ये कैसा आप है आप तो मेरे को समझाने आए मैं मनुष्य या नहीं हूं और इतना क्या कर चुप हो गए तुम अमनुष्य नहीं हो अमनुष्य नहीं हो ऐसा कर चुप हो गए आप तो अरे मुझे बताओ मैं मनुष्य या नहीं हूं निर्णय तो कराओ उस आदमी को हम क्या निर्णय करेंगे तुम अमनुष्य नहीं हो का मतलब क्या है तुम तो मनुष्य ही हो इतनी बुद्धि जिसके पास ना हो उसका वेदांत बड़ा नहीं बेकार है ये भाषकर बताना चाह रही जब एक बार कह दिया तुम आ मनुष्य नहीं फिर भी निर्णय नहीं पा ले बाहर आनुष्य हुई नहीं हूं नहीं है नहीं है कुप हो गई सतम मुग्ध प्रत्या वह मुग्ध उस कृपाल आचार्य के प्रति क्या कह रहा है भगवान माम बोध प्रवृद्ध तुष्टि बउवा किम न रे आप तो मुझे बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुए और आप अंत में तुम अमनुष्यो न ऐसा कर चुप हो गए हो क्या आप मुझे बोध नहीं कराओगे वचन उसी प्रकार तुम पूर्व पक्ष का वचन सब बोध कराने के बाद पूछे राम और सीधा भाई बहन से क्या मोर खेगा क्या तुमको पता सारे कहानी खत्म हो गई या बोल रहा भाई बहन थे क्या वही आप बन रहा है क्रम से अध्यारोप करके, करके समझा दिया को और फिर भी तू पूछ रहा है तो क्या है फिर कैसे को, -को भ्रांति पड़े हुए वह मेरी आत्मा है मैं कैसे ये पूछ रहा है समा आत्मा की विद्या जो कम खत्म कथम प्रश्न ऐसे बता देना के माध्यम से तादृग्यो वच में मनुष्य इतुक्ति मनुष्यत्व मात्र न प्रतिपद मनुष्यों से उक्तोपी मनुष्यत्म मात्र प्रतिपत्ति संसार में जब उस व्यक्ति को तुम अमनुष्य नहीं हो न सी अमनुष्य तुम अमनुष्य नहीं हो ऐसा कहने पर भी जिस व्यक्ति को अपने मनुष्यत्व का बोध नहीं होता वह व्यक्ति को यदि कह भी दिया जाए तुम मनुष्य हो तो कैसे निश्चय कर पाएगा नहीं कर सकता सब कथम मनुष्यों से मनुष्य प्रकार आत्मय कर ले पाएगा तो नहीं कर सकेगा। समस्या होगा। सीधे बोले तुम ब्रह्म है तो निर्णय कैसे करेगा सीधे कहो तुम ब्रह्म हो ओ मान्य मैं ब्रह्म हो अहंकार वगैरह रहते हुए अपने आपका हम भ्रम मान लिया अपने शरीर को ब्रह्म बैठा शरीर में ही ब्रह्म पहले ग्रहण कर लिया वो तो आसुरी वेदांत हो गया आसुरी तो आसुरी समझना चाहिए सर्व ब्रह्म भी बहुत निचला कोटि है ना सर्व नास्तव यदस्ति तद ब्रह्म जो है ब्रह्म कोई मैं महु से बात करें सरार उपाधि वाला नहीं लेने कहा ना सरधि उपाधि वाला ले लिया तो गया वो आश्रय वेदांत हो गया उपाधि रही शुद्ध स्वरूप को लेना आम ब्रह्मा इसरा आम की तीन व्याख्या क्या मुख्यार्थ गशी में आया आम की व्याख्या समझाया बड़ा दुष्टाम के द्वारा इसलिए यहां पर भी करे ऐसा व्यक्ति को तुम तो मनुष्य सीधा उपदेश दे दो तुम तो व्यर्थ ही जाएगा वो। इसलिए यथाशास्त्र उपदेश जिस प्रकार से शास्त्र का उपदेश हुआ है उसी प्रकार से आत्मा बोध कराने का विधि माननी पड़ेगी उसके अलावा कोई दूसरी रास्ता नहीं नान्य नई अग्निर्द्यम श्रादी शक्ति? अग्नि की को अन्य के द्वारा जला अग्नि अग्नि को को जला को जला घास सकता है क्या कि अग्नि घास को जला देता है अग्नि के दाहक शक्ति को त्रिनाली अन्य के माध्यम से किसी भी साधन से कोई जला नहीं सकता जैसे उसी प्रश्न आत्मा का स्वरूप है एक मात्र तो शास्त्र गम्य है। इसको अन्य करना चाहोगे तो नहीं हो सकता शास्त्रम अत्य नेति हो परिणाम इसी प्रकार यहां पर भी शास्त्र जो है आता के स्वरूप बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुआ या शास्त्र क्या कर रहा है जैसे आपने अमनुष्यत्व का प्रतिषेध करके मनुष्यत्व का बोध करा दिया मौन हो गया आप मनुष्यत्व का आ मनुष्यत्व जो वृक्षादी है उनमें अमनुष्यता का प्रतिद करता मौन हो जाते हैं उसी पर श्रुति भी जितने भी हैं उन सब सबको नैति नैति ऐसा उत्तवा उपरामा राम शास्त्र उप राम को प्राप्त हो जाता है तथा अनंतरम देखो तथा अनंतरम बाह्य अनुशास्त्र विना तो विधि मुखे नत्मोधोस्तुता शास्त्रीय बोधवती कोई दूसरा तरीका नहीं है इस आत्मा को जानने का यह अनुशासन कर दिया श्रोति ने कि भाई अतद्यावृत्ति के माध्यम से ही आत्माबोध करा सकता है तत्व तो फिर लगता है वहाँ अन्य का निषेध कहां हुआ है निषेध नि? तो है था वास्तव में। निषेधी जब कह रहे हैं इसका क्या है आप वही है वह आप है का मतलब क्या आपके अंदर कर्तृत्व कर्तव्य तो निषेध कर दिया वह वह क्या है वो अकर्तृत्व भक्तृत्व दिया वाला है ना कि नहीं है वो ब्रह्म कैसा है अकर्त भक्त है और आप अपना क्या मान रहे थे रहे थे वही आप गण का मतलब क्या हुआ आपके भोक्तृत्व का निषेध द्वारा वह वाक्य भी आपको उस तत्व कबोध करते भी समझ आए ना अहम देवत्व ग्रहण कर रहे थे मनुष्य ब्राह्मण ग्रहण कर रहे थे आप आपके उस अहम्य विद्यमान मनुष्यत्व ब्राह्मण आदि है निषेध द्वारा आपके ब्रह्मत्व का बोध कराता है इसे जितने भी इस प्रकार से देखिएगा, सभी में निषेध मुख से ही शास्त्र बोध कराता है ब्रह्म, को, को का ब्रह्म को कराने का है। इसे तत्कर्थ सर्व आत्मभूत तत् कम, कम पश्यत वाय ब्रह्म सर्वानुभूति तत्व चतुर्थसी च इत्यादि प्रमाण बन जाता है सब जगह के द्वारा ही स्वर्ग को वास्तविक तरीका है इसलिए वाशिकार ने भी ना खंवा न खवा न वाय तेजो न भूमिर न हैं जैसे श्लोकी में तो यही आत्मसठ में भी का न गुरु वैशिष्य न भोज्यम न भोक्ता न भोजन, भोजन चेध करना निशेद मुख से ही कथन की जा सकती है आत्मा का और स्वरूप की ओर ले जा सकता है या वयम एवं यथोक्तम इम आत्मान न व्यक्ति जब तक यह जो उक्त आत्मस्वरूप यथोक्तम इम आत्मान यथोक्त आत्मस्वरूप को जब तक आप नहीं जान पाते, नहीं कर पाते हैं अनित्य दृष्टि उपाधि, उपेत्यो, स्तमेशन पुनः पुनरावर्तम अविद्य काम कर संसदी जब तक आत्मस्वरूप का अनुभूति नहीं होगी आप निश्चय कर लेंगे नहीं साक्षात कार्य तक तो नहीं करेंगे तब तक संसार में आपको संसरण करते रहना पड़ेगा तब बाह्य अनित्य दृष्टि रूपा यह जो उपाधि है उसी में आत्म उपेत्य उस उपाधियों में ही आत्मत्व तो बुद्धि बनी रहेगी आपकी और अविद्या उपाधि इसलिए अविद्या के द्वारा आप क्या करेंगे तब उस उपाधि को आत्मा में और आत्मा के धर्म को उपाधि में ऐसा न्योन्य ध्यान करके मानते हुए ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत सकल देव त्रि नर विन्न प्रकार के योनियों में पुनः पुनः पुनः पुनरावर्तमान पुनरअपि जननम पुनरपि मननम पुनरअन जटरे में घूमते घूमते घूमते घूमते अविद्या काम करमो कामना, कामना के, के वजह से संस्कृति निरंतर संसरण करते रहता है यह श्री कारण बता दिया इसके अवधर का बड़ा सुंदर है देखिए तस्माद धर्मवत्तया आत्म धर्मवत्मा आत्मा का कर्तृत्म ऐसा प्रमाण के द्वारा तो कोई जान ही नहीं सकता कर्तृत्व भोक्तृत्वादी धर्म धर्मवाला आत्मा है ऐसा जो प्रतीति होती है वह अज्ञान मूलक होता है ब्रह्म संसार प्रतीत वस्तु ब्रह्म संसारित्व प्रतीत हो रहा है वास्तव जीव एक जीवात्मा है एक परमात्मा है और निर्गुण आत्मा है ऐसे पूर्व पक्ष तीन आत्मा उपदेश हुआ है आप कैसे कर उस तरह सातर कर समझा दिया अध्यात्प प्रक्रिया जो बताई गई है वह वा वास्तव तीन आत्मा अध्यारोप रूप से था वास्तव क्या है एक ही है बात ईश्वर आपने कहा था परमात्मा आपने कहा था वो भी उपाधि कल्पना से भ्रमत्ता सर्वगत्ता को लेकर के वो भी सब उपाधिया ही आपने कल्पना कर दिया है वो भी कल्पना मात्र ही है अपने आप ने अल्पत् कल्पना कर लिया और जीव अपने आप को मान लिया और दूसरे को सर्वग्वाली उपाधिया मान कर गए तो उसका नाम रख दिया अपने ईश्वर ये दोनों ही बातें आपकी ही कल्पना है और किसी की नहीं है भ्रम ये सब भ्रम होने के नाते भेद में कोई प्रमाण नहीं है कस्या तो वस्तु भ्रम मात्र क्योंकि जिस प्रकार जीव भी वास्तव में ब्रह्म है ईश्वर भी वास्तव में मात्र ही है, है। न त्रे इसे तीन आत्मा नहीं है किन्तु एक अखंड ही एक एवं यदि ऐसा है संसार की प्रति कैसी हो रही है यदि ऐसा कोई आसंग करे आत्म संसार से अज्ञानता औपाधिकम उपयोगितया आह और इस आत्मा के अंदर संसार जैसे जो अनुभव कर रहे हो वह अज्ञान की वजह से है उपाधियों की वजह से है यह बात को जान के उठाया गया है कथन किया जा रहा है यहाँ ताकि अगला अध्याय के साथ संगति बैठा सके तो प्रत्येगात्मा बाह बाय करण वृत्ति वृत्ति वृत्ति मतोर आभेदा अंत वृत्तिवृत्ति मान का भेद करते हुए यहाँ पर कह दिया जा रहा है व्यवहार करके कथन कर रहे देखो सन्सरण उपात्य संघातम झटकी तो संसार को करता है संसरण करता जीवात्मा कैसे भ्रमण कर रहा है वो ना दूसरा अध्याय मुख्य रूपी के लिए सिद्धांत तो बता दिया सिद्धांत समझ में नहीं आ रही है तो संसार से वैराग्य खत्म करना पड़ रहा है तो कहते देखो आप संसरण कैसे कर रहे हो वो बता रहे करता हुआ, भ्रमण करता हुआ एक से दूसरी योनी में वो करता कैसा है जो उपात संघातम तिजति प्राप्त है या संघात इसको पहले आप हो? क्या करके क्या करेंगे इसको त्याग कर दूसरे को आप पकड़ लेते हो पुन पुनरेवम एवं नदी स्रोतोवत पुनः पुनः इसी प्रकार नदी का स्रोत के समान लहरें कुठा चला गया मिट गया फिर के खड़ा हो जाता है लगातार ऐसे ही आप भी चल चल रहे हैं जन्म जन्म प्रवाह का धारा रही है अतएव ऐसा हो के माध्यम से वर्तमान काव्य अवस्था फिर वर्त है ऐसा विद्यमान रहते हुए कई अवस्थाओं के माध्यम से आप विद्यमान रहते हो कि दर्शियंत्या आह इस बात कोई दर्शाती हुई श्रुति कह रही है किस लिए कह रही है, है तो हो वैराग्यम अवस्था कई अवस्थाओं में भटकते भटकते भटकते सुखी दुखी आदि होते होते ये भी एक अवस्था ही है जो आप जिज्ञास है भी एक अवस्था ही है अनेक अवस्थाओं में पार करते करते आप इस अवस्था पहुंच रहे हैं इस प्रकार से अध्यारोपद के द्वारा निरूपण किया उस पूर्व अध्याय में आदि में वैराग्य हेतु है उसके लिए जीव की अवस्था कथन करते हुए उसकी तीन तीन जो है ऐसे कहा था शरीर त्रंश प्रपंच का प्रपंच विस्तार करना है अतएव उपनिषद क्रमानुसार द्वितीय अध्याय आरण्य क्रमानसारण पांचवा अध्याय आरंभ कर रहे हैं देखो षे गर्भो वा गर्भोति यदेत तदेत्यो अंगेभ्यस्तेज सूत आत्मन्य आत्मान बिहर्ति तदा स्त्रियां सिंच तथा जनयद प्रथम जन्म